नौ या दस एक बार की बात है एक व्यापारी अपने दस ऊँटों के साथ रेगिस्तान में यात्रा कर रहा था वह एक ऊँट पर सवार होकर आगे चल रहा था बाकी नौ ऊंट उसके पीछे पीछे आ रहे थे चलते चलते व्यापारी ने सोचा क्या सभी ऊँट मेरे पीछे आ रहे हैं उसने पीछे मुड़कर देखा और गिरने लगा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ अरे एक ऊट कम हो गया व्यापारी फटाफट नीचे उतरा अपने खोए हुए ऊट को यहाँ वहां ढूंढने लगा बहुत ढूंढने पर भी उससे ऊँट नहीं मिला व्यापारी ने सोचा शायद गिनने में कोई भूल हो गई होगी फिर के, फिर से गिन के देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस क्या बात है सभी ऊँट यही हैं व्यापारी खुशी से ऊट पर सवार हुआ और अपनी यात्रा पर आगे चल पड़ा थोड़ी दूर पहुंचने के बाद एक बार फिर उसे शक हुआ गिनने पर पाया कि सिर्फ नौ ही ऊंट थे व्यापारी हड़बड़ा नीचे उतरा और खोए हुए ऊट को ढूंढने लगा उसे ऊँट कहीं दिखाई नहीं दिया थककर वह वही लौट आया जहां बाकी ऊट खड़े थे फिर से भी सभी ऊटो को गिना कमाल है दसों ऊट सही सलामत। लगता है धूप में मेरा सिर चकरा गया है बड़बड़ाते हुए वह फिर ऊट पर सवार हो गया चौथी तो बार मुड़कर उसने फिर से ऊँटों को गिना यह क्या फिर ना नार बार बार क्यों एक ऊट कम पड़ रहा है व्यापारी को कुछ समझ में नहीं आया खूब सोचने के बाद उसने एक फैसला किया जब भी मैं ऊट पर सवारी करता हूँ तो एक ऊट खो जाता है अब मैं उन्हीं के साथ पैदल चलूंगा यह सोचकर व्यापारी कड़ी धूप में ऊँटों के साथ पैदल चलने लगा